जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पाएकर भाग 14 फसल सुरक्षा निमास्त्र ब्रह्मास्त्र अग्निअस्त्र दशपर्णी अर्क नीम फफुंदना दवाएलह अर्क, शक्तिवर्धक दवा फसल सुरक्षा फसल सुरक्षा को क्या कहते हैं हिंदी में हा क्रॉप प्रोटेक्शन कहते हिंदी में बोल रहे लिखे फसल सुरक्षा देखिए साथियों हमारे कृषि वैज्ञानिक दावा करते हैं यहां बैठे हुए छोड़कर क्या कहते हैं कि जो फसल पर कीट आते हैं ना जो नुकसान करते हैं वो फसल के दुश्मन होते हैं किसानों के दुश्मन होते हैं भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है हमारा नुकसान हो रहा है वह दुश्मनी है लेकिन गलत है झूठ है ये कृषि वैज्ञानिक झूठ बताते हैं गलत बताते हैं गुमराह कर रहे हैं कि ये कीट दुश्मन होते हैं वास्तविकता यह है कि ये जो कीट है ये दुश्मन नहीं है हमारे दोस्त है हमारा काम करते अब बोलेंगे ये क्या भूकंप आ रहे है? अंदर से हाँ भूकंप ही आ रहा है उल्टा पुलटा ही बता रहे है? जो कहूंगा सच कहूंगा गीता पर हाथ पटनी की आवश्यकता नहीं।, नहीं है क्योंकि झूठ बोलने वाला मैं एडवोकेट नहीं हूं नहीं ये नहीं दूसरे <laughs> जो है वो नहीं है जो नहीं है वो है क्या सिद्ध करते हैं जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है <laughs> और हमारे प्रवचन का भी वही बताते हैं जो है वो नहीं है और नहीं है तो है कुछ समझ में नहीं आता ये सारी माया है क्या है ये सारी माया है वो माया है खुद माया जोड़ते हैं <laughs> साथियों उल्टा पुलटा हो रहा है साथियों वास्तव में मित्र हमारे वो कीट मित्र होते हैं दुश्मन नहीं होते होता क्या है मैं बताऊंगा आपको हमने यूरिया डाल दिया मैंने कल भी बताया था पहले दिन यूरिया भूमि में जाने के बाद हवा से उसका रासायनिक संयोग होता है रासायनिक सहयोग के माध्यम से यूरिया का विघटन होता है और उससे अमोनिया की निर्मित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित होती है और करबाम्लवायु कार्बन डाइऑक्साइड को हम कर्बामलवायु कहेंगे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहेंगे समझ में आया ना ये दोनों जैलीले वायु है क्या होता है भूमि के अंदर जो दरार है उसमें घूमते जुआनों का सत्यानाश करती उनमें उसकी निर्मिति को रोकते अमोनिया का जो रूपांतर है वो नाइट्रेट में होना चाहिए क्योंकि जड़े न वायु अमोनिया के रूप में नहीं लेते नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। कुछ जुवाणु की प्रजातियां हैं जैसे नाइट्रो बैक्टेरिया नाइट्रोसोमोनास है वो क्या करते हैं? अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में करती हैं, नाइट्रेट में करती हैं। हमारे जो संकर बीज है अथवा जन्नूक अभियांत्रिक रूपांतरित बीज है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है उनके जड़ों को एक गलत आदत डाली है इन लोगों ने वो जड़े क्या करते, करते है आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करती है अनावश्यक संग्रह उनको अस्थ्य अपरिग्रह मालूम नहीं संग्रह करती जाती है करती जाती है करती जाती है क्या बोलते हैं माया सब कुछ क्या है माया अगर जड़ों को 10 ग्राम चाहिए तो 20 ग्राम उठाती है कितनी उठाती है बीस ग्राम नाइट्रेट अब 10 ग्राम खर्च हुआ और 20 ग्राम में से 10 ग्राम बचा रहा तो ये 10 ग्राम करता है दो दो कोशिकाएं हैं दो को कोशिकाओं के बीच जो खाली है वहां संग्रहित होता है इंट्रा सेल्यूलर वैक्यूल उसमें कोशिकाओं के अंदर जो एक वैक्यूल होता है खाली जगह होती है उसमें संग्रहित होता है यह है नाइट्रेट ये खतरनाक मिलीटेंट Uh, क्या बोलते हो उसको मिलिटन को आतंकवादी आतंकवादी काश्मीर में घुस गया जब आप वर्मी कंपोस्ट डालते हो जैविक खेती में मैंने पहले दिन बताया था उसमें कैडमियम आसेनिक मर्क्यूरी लेड जैसे खतरनाक जैवी ले जड़ पदार्थ होते हैं दिदार्थ वेरी पॉइजनस हाईली पॉइजनस हैवी मेटल्स कैडमियम रासायनिक मरकु लेड पारा सीसा वो क्या करता है जब आप कार्बनिक कंबोड डालते हो तो जो कार्बन है 46 परसेंट कार्बन 46 प्रतिशत जैविक कार्बन होता है जैसी हवा का तापमान 36 डिग्री के ऊपर चढ़ने लगता है सारा कार्बन मुक्त होता है हवा में प्राण रासायनिक अभिक्रय होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हवा में चला जाता है ये ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है भूमि में बैठे रहते हैं कैडमी में आश्रिक मर जड़े उठाती है और ये क्या संग्रहित होता है हमारे कोशिकाओं में जहां वसा है फैट है फैट को क्या कहते हैं वसा वसा वसा में संग्रहित होता है कैडबी में संग्रहित होता है हमारी माता भगिनी क्या करते हैं टमाटर खरीदते हैं बैंगन खरीदते हैं दुकान से बाजार से लाकर और ठंडे पानी से दो चार बार धोती है इसको लगता है कि मेरा जो किसान दादा है है ना भाई जो जहर छिड़कता है वो निकल जाएगा मन का समाधान ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता जैसे ही आप दवा छिड़क तो सात सेकंड के अंदर विद इन सेवन सेकंड सारा जहर सोख लिया जाता है और इस वर्षा में संग्रहित होता है जहर कीटनाशक अवशेष रेसिड्यूज यह बाहर की वस्तु है कुदरत का एक नियम है प्रकृति का एक नियम है भगवान का एक आदेश है कोई भी शरीर चाहे मानव का हो प्राणी का हो वनस्पतियों का जंतु का हो या पंची का कोई भी शरीर अपने शरीर में बाहर की वस्तु प्रवेश करना सहन नहीं करता कोई भी शरीर बाहर की वस्तु अपने शरीर में प्रवेश करना सहन नहीं करता उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है मैं उदाहरण दूंगा आपको आप तीर्थ यात्रा जाते हैं वापस लौटते हैं, जैसे ताला खोलते हैं, आपकी धर्म सहचारिणी पत्नी अपने साड़ी का पल्लू अपने नाक को क्या करती है लपेट देती है झाड़ू लेती है और क्या करती है घर जाने लगती है जैसे घर झाड़ने लगते है, आप वहां खड़े होते हो वो सारी धूल आपके नाक में घुसती है जैसे नाक में धूल घसती है रिएक्शन होती है प्रतिक्रिया आची क्या होता है आँची ये धूल बाहर निकालने का प्रयास शरीर करता है एक्शन टेक्स रिएक्शन इमीजिएटली कोई भी शरीर बाहर की वस्तु शरीर में सहन करता नहीं उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता ये सारे मिली टन अंदर घुस गए हैं आतंकवादी कैडमियम आसनी मर्क्यूरिक लेड, नाइट्रेट और कीटनाशक दवाओं के अवशेष फंगिसाइड के अवशेष हार्मोन्स के संजोग के अवशेष जो खतरनाक होते हैं ग्रुथ हार्मोन्स कैंसर की तरफ ले जाते हैं ये सारे अंदर घुस गए अब ये खुद को तो बाहर नहीं निकाल पाता है पत्तों को क्षमता नहीं होते कि बाहर निकाल फेके लेकिन क्या होगा गया अंदर से अचलित हो गए विचलित हो गए एक्साइटेड हो गया फिर क्या करता है पत्ता अपने पत्तों में से हवा में गंध संकेत छोड़ छोड़ता है, है। गंध संकेत छोड़ता है कीटकों को बुलाता है संदेश देता है कि वो सफेद घोड़ा अपने हरा हरा घोड़ा छोटा रस चुजता है क्या बोलते है आप जैसिड क्या बोलते आप हिंदी में हाँ आइए आइए आइए आप आइए आप आइए ये मिलीटंट घुस गए पाकिस्तानी इसको बाहर निकालिए वो काला काला मावा रस चूसता है काला काला होता है ना आ, एफिड आप आइए ये अंदर घुसा है उसको बाहर निकालिए वो माओसी कौन सी वो व्हाइट फ्लाई आप आइए इसको निकालिए सारे संदेश भेजते संदेश मिलने के बाद इन्विटेशन कार्ड मिलने के बाद निमंत्रण पत्रिका मिलने के बाद कीट आते हैं डंख मारते रस चुसते माने सारा घर बाहर निकालते तब कई पत्ता सुस्थापित होता है लेकिन कोई नहीं मानेगा कृषि वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं मानेगी क्या चल रहा है ऐसा कभी होता है है ना ऐसा कभी होता है नहीं मानेगी क्योंकि क्योंकि अज्ञानी है क्योंकि अज्ञानी इनको ज्ञान पढ़ाए नहीं गया सच बढ़ा नहीं गया सारा झूठ पढ़ाया गया सिलेबस के माध्यम से अगर है तो मैं बताऊंगा मैं उदाहरण दूंगा इसका जवाब दे आपके खेत में रासायनिक खेत में कीट आते नुकसान करते हैं फसल को बर्बाद करते हैं जंगलों के पेड़ पर क्यों नहीं आते मेड़ के पौधों पर क्यों नहीं आते जीरो बजट खेती में क्यों नहीं आते वहां नुकसान क्यों नहीं करते इसका जवाब दे इनके पास जवाब नहीं है मेरे पास है हमारे खेत में क्यों नहीं आते वहां क्यों आते मेड़ पर क्यों नहीं आते वहां क्यों आते जंगल में क्यों नहीं आते वहां क्यों आते इसका कारण है इसका कारण है जंगल में मेड़ में हमारे खेत में हम यूरिया डालते नहीं तो बुलाने की संभावना नहीं हम घर में कंपोड डालते नहीं तो अवशेष इसमें घुसने की संभावना नहीं है और कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं करते तो ये अवशेष भी अंदर जाने की यानी मिलीटेंट कश्मीर में घुसेगा ही नहीं तो अमेरिका को क्या को बुलाना है इस कीटकों को क्यों बुलाना है इसलिए हमारे यहां कीट नहीं आते अभी जाकर देखिए ये फाइटोक थोड़ा गमोसिस जिसको गम निकलता है संतरा मौसम्बी के पौधों में से पिताने में से सारे पौधे ध्वस्त हुए हैं संतरा मौसम्बी के और किन्नों के भी गमोसिस से फैटो से हमारे पौधों में गमोसिस नहीं है दिखाइए चैलेंज है चैलेंज नागपुर में एनआरसी है सेंट्रल रिसर्च स्टेशन ऑफ द साइट्रस वहां के पौधों में गमोसिस है हमारे में नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं ये अनार है तेलिया बैक्टीरियल ब्लाइट से खत्म हुए आपको सुना होगा तेलिया से अनार सब बर्बाद हुआ है रासायनिक में हमारे अनार पर तेलिया नहीं है बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है क्यों नहीं है सारे धान ब्लाइट से खत्म हुए कल्पा से बीमारी से स्टेम बोलो से खत्म हुए हमारे इसमें स्टेम बोर नहीं है कल्पा नहीं है हरे भरे पौधे क्यों है क्यों है रासायनिक कपास पर मिली बग है हमारे पास मिली बग नहीं है क्यों नहीं है जवाब दे इनके पास जवाब नहीं है इनके पास जवाब नहीं है क्योंकि हम यूरिया डालते नहीं हम रासायनिक कीटनाशक दवा छिड़कते नहीं हम वर्मी कम्पोज डालते नहीं तो मिलीटर नंद घुसने की संभावना नहीं तो छिड़काव की कोई आवश्यकता दिमाग में से छिड़काव निकाल दीजिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं कोई ईश्वर ने हर संजीव को एक अद्भुत वरदान दिया है वो है प्रतिरोध शक्ति रजिस्टेंस पावर क्या दिया है प्रतिरोध शक्ति अद्भुत क्षमता दी है हर संजीव को केवल मानो को नहीं हर संजीव को अद्भुत क्षमता दी है एक ही मां के दो बेटे एक ही मां के एक सदा बीमार रहता है एक को कुछ नहीं होता स्वस्थ क्यों खाना एक है पीना एक है मां का प्यार एक है उल्टा मां जो सदा बीमार है तो उसका ज्यादा घी डालती है तो भी बीमार रहता है क्यों इसका कारण है जिसके शरीर में प्रतिरोध शक्ति है वो बीमार नहीं पड़ता जिसके शरीर में प्रतिरोध शक्ति नहीं वो बीमार इसका मतलब है दवा उपाय नहीं है दवा उपाय नहीं है प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना उपाय मेडिसिन इज नॉट अ रेमेडी टू क्रिएट रजिस्टेंस पावर इज द रियल रेमेडी ये दवा कहां से आ गई कहां से आ गई हो गया ये कि शरीर में प्रतिरोध शक्ति को खत्म कर दिया गया रासायनिक कृषि में तो कीट आने वाले ही हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना हमारे मेडिकल साइंटिस्ट कोई डॉक्टर बैठे हैं या कोई एमबीपी डॉक्टर बैठे हैं बैठे होंगे लेकिन हाथ ऊपर नहीं करेंगे है बैठे हैं ना कहा बैठे ये डॉक्टर है ये तो माला दिख रहे हैं डॉक्टर कहां है गले में माला है डॉक्टर कहां है ये डॉक्टर उसे कहते हैं कि सूट बूट टॉय गले में है ना माला वो स्टेटियाकोप <laughs> हा है ना हा और माल लेया। और बड़े बड़े जेब <laughs> लेया, लेया। बड़े बड़े <laughs> जेब। उसको डॉक्टर कहते इनके पास तो कोई नहीं डॉक्टर साथी हो क्या विषय चल रहा था रिस्टेंस पावर प्रतिकूल शक्ति बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण हमारे मेडिकल साइंस कहता है आयुर्विज्ञान सही शब्द है आयुर्विज्ञान क्या दावा करता है वो दावा करते हैं कि पहले जंतु प्रवेश करते हैं शरीर में है ना और जंतु बीमारी निर्माण करते है। सही है ना क्या दावा करते हैं ये आर क्लिविंग दैट बैक्टीरियाज आर एंटरिंग इन द फर्स्ट इन द बॉडी देन दे क्रिएट द डिस बिल्कुल झूठ है बिल्कुल झूठ है बिल्कुल झूठ जंतु प्रवेश करते हैं और बाद में जंतु बीमारी पैदा करते हैं। सिद्धांत सरासर झूठा है।, है मैं उदाहरण देता हूं ये राजक्षमा का रुग्णालय होता है क्षय रोगी का क्या बोलते हैं आप हाँ हिंदी बेटी भी बोलते हैं क्षय <laughs> रोगियों का रुग्णालय होता है वहां सारे रुग्ण के रुग्ण होते हैं क्षय के, के रुग्ण होते हैं। रोगी होते तो भरे होते हैं। जब वो उच्छवास करते हैं ना तो क्षय के जो जंतु है हवा में फेंके जाते लाखों जंतु उच्छवास के द्वारा हर बार उच्छवास चल रहा है लाखों जंतु हवा में फेके जा रहे हैं पूरी हवा ट्यूबल पुलिस के जंतु से भरी है टीबी के जंतु से भरी वहां डॉक्टर भी काम कर रहे हैं नर्सेज भी काम कर रहे हैं और रिश्तेदार भी वहां आकर बैठे चलो हमारा मुंह तो दिखाइए नहीं तो बोलेगा आएगा आया ही नहीं अभी तक मिलने के लिए है ना बैठे वो जो सांस लेते हैं तो सारे जंतु किसके शरीर में जाते डॉक्टर के जाते नर्सेज के जाते रिश्तेदार के जाते हैं अगर ये सही है कि जंतु प्रवेश करता है बीमारी पैदा करता है तो हर एक को क्या होना चाहिए भी होना चाहिए लेकिन नहीं होता लेकिन झूठ बोलते हैं गलत बोलते गलत सिद्धांत ये पश्चिम से आया सारा गलत है सारा गलत उल्टा जो शास्त्र है वो शास्त्र नहीं तो शास्त्र है शास्त्र ये जो अमेरिका भी जूझ रहा है चाइना ब्राजील भी जूझ रहा है हिंदुस्तान भी जूझ रहा है जो आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही है महामंदी हो रही है बेकारी बढ़ रही है मुद्रा स्पीति बढ़ रही है और मूल्य हो रहा है मुद्रा का और उत्पादन बहुत विशाल मात्रा में हो है उपभोक्ता कम हो रहा है उपभोगा कमी हो रहा है सारी जो समस्या आ रही है इसका कारण है वो पश्चिमी अनर्थशास्त्र वो कारण है दुनिया के मानी अर्थशास्त्रियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे मैं आदर करता हूं पंतप्रधान थे दस साल कुछ भी कर सकते थे बहुत प्रयास किया लेकिन मंदी को नहीं रोक पाए बेकारी को नहीं रोक पाए बढ़ती कीमतों को नहीं रोक पाए नहीं रोक पाए मुद्रास्फीति को नहीं रोक पाए क्योंकि जो अनर्थशास्त्र उमल में ला रहे थे वो जड़े उससे कुछ नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा उससे कुछ नहीं उसका विकल्प देना ही पड़ेगा वो शुद्ध अर्थशास्त्र होगा वो शुद्ध अर्थशास्त्र ये कुछ नहीं होगा बाद में कुछ नहीं होगा साथियों खड़ा उपाय क्या है प्रतिरोध शक्ति निर्माण कर। लिखिए ईश्वर ने पौधों के शरीर में एक अद्भुत वरदान दिया है जिसका नाम है प्रतिरोध शक्ति रेजिस्टेंस पावर दवा उपाय नहीं है पौधों में प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना खड़ा उपाय है भूमि माता है और पौधा बच्चा है भू माता में प्रतिरोध शक्ति न होने से पौधों में भी प्रतिरोध शक्ति नहीं आती इसका मतलब है अगर पौधों में प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना है तो पहले किसमें करना होगा राइट भूमि में निर्माण करना होगा मां को बलवान करना होगा तो अपने आप बच्चा बलवान हो जाएगा अब हमारा उद्देश्य क्या होगा हमारा उद्देश्य क्या होगा अभी भूमि को बलवान आपके गांव में पहलवान होता है पहलवान वो तो कुश्ती लड़ने वाला क्या बोलते हैं आप हाँ पहलवान बोलते हैं ना बोलते हैं ना कि आपके गांव में वो पहलवान के सामने कोई उसको गाली देता है देता है क्या नहीं उसको चौपर हो जाएगा देता पीछे पचास गाली लेकिन सामने नहीं। इसका कारण वो पहलवान है उसी तरह जब हम हमारे पौधे पहलवान बनेंगे तो कीटों का सांस नहीं होगा है ना कीटों का सास होगा तो इसलिए क्या करना है पौधों को बलवान बनाना है और माता के बिना पौधा बलवान नहीं होगा तो पहले किसको बनाना है माता को बनाना भूमि को प्रतिरोध शक्ति देने वाला ह्यूमस होता है भूमि को प्रतिरोध शक्ति देने वाला ह्यूमस होता है ह्यूमस होता है ह्यूमस मालूम है ना जीवन और ह्यूमस ह्यूमस की निर्मित केवल जीरो बजट खेती में होती है शून्य लागत खेती में होती है ह्यूमस की निर्मित केवल और केवल शून्य लागत खेती में होती है जीरो बजट खेती में होती है रासायनिक कृषि और जैविक खेती में ह्यूमस को नष्ट किया जाता है जब हम आच्छादन बिछाते हैं और जीवामृत एवं घन जीवामृत देते हैं तो जीवन द्रव्य की निर्मित होती है ह्यूमस की निर्मित होती है इसका मतलब है अगर हमें छिड़काव नहीं चाहे तो क्या करना पड़ेगा ह्यूमस की निर्मित करना पड़ेगा यानी धन डालना पड़ेगा है ना और गन्ने के सूखे पत्ते जलाना पड़ेगा है ना क्या करना पड़ेगा जलाना पड़ेगा ह्यूमस को नष्ट करना पड़ेगा है ना फी कम्बोश करना पड़ेगा है ना महापाप करना पड़ेगा साथियों यह हमारी भूमाता है द्रौपदी द्रौपदी की साड़ी है साड़ी आच्छादन आच्छादन साड़ी और यह साड़ी खींच रहा है द्रौपदी को नग्न कर रहा है वो दुशासन द्रौपदी की साड़ी निकालकर उसको नग्न करने की कोशिश कर रहा है दुष्यासन और दुष्यासन को आदेश दे रहा है दुर्योधन है ना और दुर्योधन के पीछे बैठा है वो अंधा अंधाधूतराष्ट्र जो देख रहा है कुछ नहीं कर रहा है धूतराष्ट्र देख रहा है कुछ नहीं कर रहा है और वो बैठा है भीषमाचार्य वो द्रौपदी उसको पुकार रही है कि तात मैं आपके घराने की बहू हो रजस्वला द्रौपदी भर सभा में आक्रोश कर रही है कि तात मैं आपके घराने की बहू हो इज्जत हूँ ये दुशासन मुझे मेरी इज्जत साड़ी निकालकर मेरी इज्जत सामने ला रहा है आप उसको रोकिए आप इसको रोकिए नहीं तो आपकी बदनामी हो जाएगी घराने की बदनामी चाहिए घराना है आपका इज्जत है घराने की वो जगह पर जगह पर अपना भीषमाचार्य हाथों से वो सिंहासन को रगड़ते रहता है क्रोध तो आता है मन में तो पाक क्रोध आता है ये दुशासन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता वो तो बोलता है माते अर्थस्य पुरुषोद मैं सेनापति हूँ दुर्योधन का मैं तनख्वाह लेता हूँ मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मैं उनका दास हूं गुलाम ये हमारे देश के चिंतक बैठे हैं देख रहे हैं चिंता कर रहे हैं चिंता कर रहे आत्महत्या कर रहे हैं किसान भूमि के बर्बादी हो रहे लेकिन ये केवल चिंता ही कर रहे है ये भीषमाचार्य चिंतक बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे मीडिया में बड़े बड़े लंबे भाषण दे रहे कुछ नहीं कर रहे तालिया मत बजे आपकी तरफ आने वालों <laughs> और ये अत्याचार देख रहा है दुष्राष्ट्र मानी हमारी सरकार अंधी सरकार देख रही है किसान आत्महत्या कर रहे हैं रोक नहीं पा रही है देख रही है देख रही है पैकेज दे रही है देख रही है कुछ नहीं होगा गड़ों की तरफ तो कोई नहीं जा रहा और ये हमारा दुर्योधन अन्य खुशी विज्ञान जलाओ जलाओ है थी? जलाओ खुशी <laughs> विज्ञान और ये साड़ी फेरने वाला दुशासन मानी रासायनिक कृषक आप कौन हो आप दुशासन बड़ा अच्छा लग रहा है ने? बड़ा अच्छा लग रहा है क्या से क्या हो गया बेवफा क्या मास करते हो वो क्या बनते हो हा गिद्ध बनते हो या दुशासन बनते हो छोड़ दो छोड़ दो इसको अनाचार को छोड़ दो दुशासन नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए कौन चाहिए कृष्ण चाहिए निरंतर साड़ी को पहुंचाने वाला हमारे धरती मातों को बचाने वाला हमारे धरती की विमर्श को बचाने वाला और अगली पीढ़ियों के लिए भी भविष्य बचाने वाला कौन चाहिए कृष्ण चाहिए वो आप बन रहे हो आप बन रहे हो ये दायित्व आपको दिया हाँ कृष्ण आप हो गए तो कृष्ण आप हो गए आप बचाओगे आप बचाओगे मैं तो व्यास हूं आपके पास ले रख रहा हूं <laughs> कृष्ण तो आप लिखिए पहले साल जब हम रासायनिक कृषि से सीधा प्राकृतिक कृषि में आते हैं तो हो सकता है हमारी कुछ गलतियां होने से पेड़ पौधों में एवं फसलों में आवश्यक शत प्रतिशत प्रतिरोध शक्ति निर्माण न हो तो पहले साल कुछ मात्रा में कीट आने की संभावना बन सकती है इसलिए पहले साल कुछ कीटनाशी दवाओं का उपयोग करना पड़ेगा लेकिन ये दवाएं बाजार से नहीं खरीदी जाएगी हमारे घर में खेत में निर्माण होगी उनके निर्मित के लिए आवश्यक कच्चा माल भी हम बाजार से नहीं खरीदेंगे हमारे खेत में या गांव में उसकी उपलब्धि करेंगे ये वनस्पतिजन्य कीटनाशक दवाएं कीटों को मारेंगी नहीं कीटों को मारेंगी नहीं क्योंकि क्यों मारने का अधिकार हमें किसको नहीं है हम मगर जीवन दिन दान नहीं दे सकते तो किसी को मारने का अधिकार भी हमें नहीं मिल सकता ये मारने वाली दवा नहीं है उसको भगाने वाली दवा है कीटों को भगाने वाली दीज तो द रिपेलेंट कीटों को भगाने वाली दवाएं हैं भगाएंगी आएंगी नहीं वो कीट उनका गंदा आया कि भाग जाएंगी क्योंकि मारने का अधिकार हमें है नहीं नहीं पड़ोस में जाए ना क्या होता है पड़ोसी दुश्मन ही होता है ना पाकिस्तानी होता है ना जाने दीजिए ठीक है ये दवाए वास्तव में फसलों पर छिड़कने के लिए नहीं उपयोग में लाना है वास्तव में मैं ये दे रहा हूं फसलों के लिए नहीं दे रहा हूं छिड़काव के बिना खेती कैसे हो सकती है ये पूछने वाले मन के ऊपर उपचार करने के लिए हमें दवा छिड़कना है दवा के बिना छिड़काव के बिना फसल कैसे हो सकती है ये सवाल आपका मन किसको पूछेगा आपका पूछेगा पूछेगा ना तो मन को शांत करने के लिए दवा मन पर छिड़कनी है फसल पर नहीं इट एज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कौन से psychological treatment है? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है मानसोपचार क्या बोलते हिंदी में मानसोपचार मानसोपचार समझ में आया हां हा? वास्तव में छिड़कने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन कोई मानता ही नहीं है आप जाएंगे यहां से मानेंगे आप आप तैयार होंगे आएगी जैसे ही आप गांव में जाएंगे और घर में घर के लोगों को बताएंगे कि मैं अभी कल से जीरो बजट खेती करने जा रहा हूं एक गाय की गाय से तीस एकड़ की खेती होती है तो घर के लोग आपकी तरफ तो अलग नजरों से देखेंगे क्या हो गया अच्छा गया था कैसे होकर आया तो क्या हो गया। <laughs> फिर गांव के ओझा को बुलाएगी को। इसको देखो भुत लगा भुत लगाया पेड़ के नीचे गया भुत लगाए कुछ दिन के बाद गांव में चर्चा चालू होगी ये पागल बन गया है तो गया गया। <laughs> कुछ दिन के बाद आप घर में नहीं होंगे उस समय कोई तो भी गांव का आएगा आपकी पत्नी को बोला अरे मूर्ख क्या वो पागल बन है ना उसको भर्ती कर हॉस्पिटल में मेंटल हॉस्पिटल में जिस दिन पूरा गांव पागल कहेगा उस दिन आप जीत गए क्योंकि क्रांति पागल लोगों ने की है चिंतकों ने क्रांति नहीं की है केवल चिंता की है केवल चिंता की है बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं मीडिया में बड़े बड़े लंबे भाषण दिए हैं क्रांति तो क्रांति करना है तो पागल बनना ही तो खुद को पागल बने केवल पागल नहीं महापागल बने तो क्रांति होगी समझ में ठीक है तो महापागल बनने के पहले खाना भी है ना तब कई ज्यादा पागल बनेंगे तो आप यहां रुकेंगे कल सुबह दवा लिख कर देंगे ठीक है धन्यवाद जय हिंद जय भारत शुभ प्रभातम वानक्कम ये वानकम क्या है स्वागत है बहुत बढ़िया ये तमिल है आज आए हैं कल तीन दिन नहीं थे ऐसे कौन है अच्छा ये तीन दिन कहां गए थे मीटिंग हाँ? था दिल्ली में तबियत खराब थी शायद कल शाम को भी लोग आएंगे टाटा करने के लिए बाय बाय ठीक है अभी कल हमारा विषय दिन भर जो हुआ वो अंत में हम फसल सुरक्षा के दवाओं पर खड़े थे कल हमने बताया था कि कीटनाशक दवा वास्तव में छिड़कने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती लेकिन बहुत सारे गलतियां हमारे साथ होती हैं अमल लाने में जो सबसे बढ़िया सफल उत्पादक किसान कहा जाता है जीरो बजट खेती का वो भी 50-60 प्रतिशत कर रहा है यानी 100 प्रतिशत करने वाले बहुत कम हैं तो पहले साल हो सकता है कुछ दिक्कतें आए थोड़ी बहुत बीमारी भी आए कीट भी आए इसलिए दवा छिड़कने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसलिए मैं कुछ दवाएं लिखकर देता हूं वो कीटों को मारती नहीं उनको क्या करती है भगाती है ना पहले लिखिए निमास्त्र निम मिसाइल, निमास्त्र शांति से लिखिए कोई गड़बड़ नहीं है ठीक है 200 लीटर पानी लीजिए उसमें दस लीटर गोमूत्र डालिए उसमें दो किलो देशी गाय का ताजा गोबर मिला दीजिए नीम के पेड़ है हाँ। देखिए दस किलो नीम की छोटी छोटी टहनिया डालिया शाखाए क्या बोलते आप टहनिया नीम की छोटी छोटी टहनिया पत्ते समेत टुकड़े काटकर डाल दीजिए उसको ठीक से घोलिए सव्य गति से अपसव्य नहीं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, घड़ी के कांटे घूमते उस दिशा में बोरी से ढके छाया में 48 घंटे रखें अगर कड़ाके की ठंड है तो चार दिन रखें अगर कड़ाके की ठंड है तो चार दिन रखें तो उस पर धूप नहीं पड़ना चाहिए अथवा बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए दिन में दो बार सुबह शाम एक मिनट के लिए घोलिए 48 घंटे के उपरांत उसको कपड़े से छान ले और भंडारण करें छह महीने तक उसका उपयोग कर सकते हैं उसमें पानी नहीं मिलाना है जैसे भी उसको छिड़कना है पानी न मिलाते ही छिड़कना है इससे रस चूषण वाले कीट नियंत्रित होते हैं छिड़कते समय क्या नहीं मिलाना है इसमें पानी नहीं मिलाना ये तो हुआ जो रस चूषण वाली कीट है जैसिड है एफेड है वर्टफ्लाई है इस तरह तो के लेकिन जो सुंडी है सुंडी माने, मैंने हाँ। खाती है पत्ते खाती है इल्ली बोलती का सुंडी बोलते हैं इली इली हाँ इली इली इली वो चने वाली अलग है घुसने वाली अलग है वो घुसने वाली दिल्ली में है ये कौन सी है सुंडी है ना नहीं ये ये दिमाग खाने वाली तो इसका नियंत्रण निमास्त्र से नहीं हो सकता कारगर उसके लिए नई दवा लिख कर देता हूं ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोज मिसाइल ब्रह्मास्त्र 20 लीटर गोमूत्र लीजिए, दो किलो नीम की छोटी छोटी टहनिया पत्ते समेत कुटकर चटनी डालिए। चटनी गुदा क्या बोलते हैं चटनी बोलते हैं ना क्या बोलते ये कुटकर बनाते हैं क्या है चटनी चटनी डाल दीजिए ये करंज मालूम है करंज पोंगी में पिन्नाटा करंज के दो किलो पत्ते चटनी डालिए करंज मैं बताऊंगा लिख लीजिए मैं बताऊंगा दो किलो पत्तों को चटनी हाँ बॉट निकलने में पोंगे मिया पिन्नाटा पोंगे मिया पिन्नाटा हाँ जी अपने अपने देश में अलग अलग भाषा से बोलते हैं उसके बीच का तेल निकालते है। निकालते हैं ना खली खाद के रूप में उपयोग में लाते है तेल कीटकनाशक के रूप में उपयोग में लाते हैं करंश का हाँ दो किलो सीताफल के पत्ती की चटनी शरीफा बोलते हैं सीताफल बोलते हैं आप हाँ सीताफल के पत्ते की चटनी आप लिख लीजिए सीताफल और शरीफा में बहुत भेद है ऐसा कोई बोल रहे थे सही है सीताफल कौन सा आया है आ? नहीं नहीं सब्जी वाला सीधा बोल तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूं मेरे आवी में हां ये शरीफा है शरीफा ये बहुत अच्छा फल है है ना सरीफा है ना ये सरीफा के पत्ते दो किलो चटनी मैं उसका विकल्प दूंगा आप चिंता न करें अंडी अंडी अरंडी क्या बोलते कैस्टर को अरंडी बोलते हैं ना आ, हाँ अरंडी के पत्ते दो किलो चटनी अरंडी के पत्तों की दो किलो चटनी कैस्टर बोलते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं कैस्टर हाँ, बाद में दतूरा दतूरा नुक्सिया दतुरा, दतुरा, दतुरा मालूम है ना आपको बड़ा लंबा फूल होता है हाँ, दतूरे के पत्तों की दो किलो चटनी आम के पत्ते की दो किलो चटनी कितने हो गए पत्ते छ हो गए ना और एक विकल्प लिख लीजिए अगर चाहिए तो छह पत्ते हो गए ना हाँ ठीक है ठीक है और एक विकल्प लिख लीजिए अगर यहां है लैंटना कैमरा है इधर क्या बोलते हैं? लंटना के पत्ती की दो किलो चटनी लंटाना जितना बॉटिंग करने में लंटना कैमरा लंटाना ये फूलों का गुच्छा होता है रंगी बेरंगी ऐसा काटे होते हैं आ? आ, ने, आख नहीं आंख नहीं आंख अलग है ठीक है लिखे इन में से कोई पांच ले इन में से कोई पांच वनस्पतियों की चटनी इनमें से कोई पांच वनस्पतियों की चटनी उसमें दो सौ दो बीस लीटर गुम्ते में डाल दे फिर ढक्कन रखकर उसको उबाले एक उबाली आने दे मंद आज पर ढक्कन रखकर मंद आज पर मंद आज बोलते क्या बोलते आप हाँ मंदाग्नि पर धीरे धीरे एक उबाली आने दे एक उबारी आने के बाद उसको नीचे रखे ठंडा होने दे 48 घंटे रखे दिन में दो बार उसको घोलिए ठंडा माने नीचे रखकर ठंडा होने दीजिए 48 घंटे तक रख दो ठंडा अपने हो जाएगा वैसे वैसे आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा जो गर्म हुआ था वो उसके साथ साथ ठंडा हो जाएगा बीच बीच में अंग्रेज घुसता है आपके शरीर में वो अलग बात है ठीक है ठंडा करें दिन में दो बार सुबह शाम एक मिनट के लिए खोलिए बर्तन कोई भी ले क्यों प्लास्टिक छोड़कर कोई भी ले सोना छेड़कर सोने का है तो बहुत तो अच्छा है <laughs> <laughs> बाद में कपड़े से छान ले और भंडारण करे सबसे बढ़िया है मिट्टी का रांजन उबालने के लिए और कोई भी रखने के लिए भी भंडारण के लिए सबसे बढ़िया हाँ नहीं तो चलेगा लोहे का चलेगा जर्मन का चलेगा पित्तल का चलेगा तांबे का नहीं चलेगा और सोने का नहीं चलेगा ठीक है अब उसको छह महीने तक रख सकते हैं 200 लीटर पानी 6 लीटर बह्मास्त हां पानी में मिलाकर डालना है ना हाँ? एकड़ एक का है बिघा का नहीं है अब इससे क्या होगा कि वो इल्लिया नियंत्रित हो जाती है इल्लिया मैंने सुन दिया है ना पत्ते खाने वाली बाहर से अटैक करने वाली लेकिन चने के घाटे में जो अजली है वो नहीं कंट्रोल होती नियंत्रित नहीं होती अर के फल्ली में है अंदर घुसती हुई वो इससे कंट्रोल नहीं होगी नियंत्रित नहीं होगी उसके लिए मैं दूसरी देता हूं अगनी अस्त्र, अग्नि मिसाइल हाँ धान को सुनी आई आए नहीं आएगी नहीं आए तो ये चलेगा ये ब्रह्मास्त्र के बारे में दो हिदायतें मैं देना चाहता हूं लिखे मत ये जो आप चटनी बनाएंगे ना मिक्सर नहीं चलेगा ग्राइंडर नहीं चलेगा मिक्सर नहीं चलेगा ग्राइंडर नहीं चलेगा क्या करना है सिलबट्टा ही चलेगा सिलबट्टा है ना क्योंकि इसमें जो औषधी तत्व होते हैं अल्कोलाइड होते हैं वो उडनशील होते हो चल होते ज्यादा गर्मी हुई क्योंकि क्या होता है, है। इसलिए मिक्सर नहीं चलेगा ग्राइंडर नहीं चलेगा जिसके घर में मिक्सर है ग्राइंडर है तुरंत वो हिंद महासागर में फेंक दे जब से मिक्सर आया सब्जी की स्वाद चला गया और डायबिटीज अंदर घुस गया दूसरी शर्त है कि सिलबट्टा पर चटनी बनाते समय वहां कोई महिला उपस्थित नहीं होनी चाहिए नहीं तो परिणाम नहीं मिलेगा आपको ही करना पड़ेगा <laughs> तो आग आग आग आ, नहीं तो आप ऑर्डर देंगे समझ में आया ना हाँ लिखिए अग्निस्त्र सही है ना हाँ इनको आदत है शायद ठीक है अग्निस्त्र 20 लीटर गौमूत्र लीजिए 20 <laughs> लीटर गौमूत्र उसमें दो किलो नीम की टेनिया छोटी छोटी पत्ते समेत चटनी करके डाल दीजिए तंबाकू कौन खाते हैं तंबाकू नहीं अच्छी बात है स्वास्थ्य के लिए बहुत हित का हितकार कौन कौन खाते हैं हाथों पर कसी है आ, इनके नाम लिख लीजिए इनको जल्दी जाना है आ, देखिए आधा किलो तम्बाकू की पाउडर डाले आधा किलो आधा किलो तम्बाकू की पाउडर डाले आधा किलो तीखी हरी मिर्च की चटनी खाकर देखिए तीखी, तीखी अथवा नहीं तीखी हरी मिर्च की चटनी आधा किलो पाओ किलो देसी लहसुन की चटनी देसी लहसुन छोटा होता है ना बड़ा तीखा होता है देसी लहसुन की चटनी पाओ किलो देसी लहसुन किसके पास है हा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छे लोग हैं यहां कोई तो भी देसी लहसुन की चटनी पाओ किलो माने कितने ग्राम ढाई सौ ग्राम ठीक है ना अब उसको लकड़ी से घोड़िए ठीक से आ? हाँ बिल्कुल लसन की चटनी डालना है ना तो चटनी कैसे बनेगी कुकर डालना है मिक्सर चलेगा ही नहीं आप घर में नहीं मिल रहेगा चलेगा ही नहीं आ? क्या हाँ चलेगा, चलेगा चलेगा चलेगा अगर आपको आदत है तो चलेगा, चलेगा। ठीक है <laughs> खलबत्ता बोलते हैं ना चलेगा सिंगल फेस पर एक को कुटने की मशीन भी आती है वो भी चलेगा है ना आती है ना वो भी चलेगा वो भी चलेगा लेकिन शर्त वही है आपको करना है घरवाली को नहीं करना है नहीं तो परिणाम नहीं मिलेगा परिणाम नहीं, आपको चेतना देता हूं <laughs> हाँ उसमें क्या डाला है? हाँ फिर उसको घोलिए ढक्कन धक्की अग्नि पर उबाले एक उबाल आने दे घोलिए ढक्कन रखे मंद आज पर उसको एक उबाली आने दे बाद में 48 घंटे उसको ठंडा होने दे ढक्कन रख के दिन में दो बार सुबह शाम एक मिनट के लिए घोलिए दिन में दो बार सुबह शाम एक मिनट के लिए घोलिए अड़तालीस घंटे के उपरांत कपड़े से ले और भंडारण करें तीन महीने तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं भंडारण क्षमता तीन महीने की है दो लीटर पानी में 6 लीटर अग्निअस्त्र खड़ी फसल पर छिड़कना है 200 लीटर पानी में 6 लीटर अग्निअस्त्र ठीक है इसमें कोई सवाल तीन में आ? क्या हाँ बताए ना एक एकड़ हो सकता है डेढ़ डेढ़ एकड़ हो सकता है छोटे पौधे है तो ज्यादा होगा बड़े पौधे तो एक एकड़ होगा है ना उससे बड़े पौधे तो आधा एकड़ होगा ये निर्भाए आपने हाँ बढ़ा सकते है. अगर आप हजार लीटर करना चाहते हैं तो उसके अनुपात में बाकी भी डाल दें ठीक है ना हां कलंज ठीक है नहीं है, तो मैंने विकल्प दिया है एक करंज एक बड़ा पेड़ है निम्न जैसा जिससे पत्ते चौड़े होते हैं थोड़े हरे भरे होते हैं नदी नालों के किनारे बहुत पेड़ होते हैं कंजी कंजी, कंजी। कंजी कंजी कंजी उसके बीज का तेल निकालते हैं कीटनाशक दवा के रूप में उपयोग लाते खड़ी खाद के रूप में उपयोग में लाते हैं ये बड़ो, और बड़ी आफत आ रही है हर क्षेत्र में बॉटनिकल ने पोंगे में या पिन्नाटा कोई टैक्सोलॉजिस्ट है आपके यहां तो उसको पूछ सकते हैं ठीक है शांति रखें बी हमने निमास से लिया जो रस शोषक कीटे उनके लिए ब्रह्मास से लिया इल्लियों के लिए और अग्नि से लिया जो अंदर घुसी है उसके लिए घुसखोर मिलिटेंट अब तीनों अलग अलग बनाना पड़ता है तो मैंने सोचा क्यों ना इन तीनों का परिणाम एक ही दवा दे ऐसी कोई दवा किसानों को दे वो दवा मैं आपको दे रहा हूं दश परनी अर्क दशपर्णी अर्क ये बहुत बढ़िया दवा है दुनिया की जितने भी कीटनाशक दवा है उनका बाप है लिखिए 200 लीटर पानी उसमें 20 लीटर गोमूत्र डालिए 20 लीटर गोमूत्र, दो किलो देशी गाय का गोबर ठीक से पानी में घोल दीजिए दो किलो नीम की छोटी छोटी टैनियां पत्ते समेत टुकड़े करके डाल दिए अब चटनी नहीं बनाना है टुकड़े करके डाल देना है, कंजी के पत्ते दो किलो करंज मुंगी <laughs> में पिनट डाल देना है चटनी नहीं बनाना है आप पत्ती डालना है दोनों में से जो मिलेगा वो हां करंजी के पत्ते दो किलो चटनी नहीं बनाना है आप पत्ते लेना है अरंडी के पत्ते दो किलो टुकड़े करके कर कर डाल दी, वो बड़े पत्ते होते हैं टुकड़े करके कर डाल दी। अरंडी के पत्ते yeah. दो किलो शरीफा के पत्ते दो किलो सीताफल क्या बोलते हैं आप उसको शरीफा शरीफा के पत्ते दो किलो हो गया बिल्व पत्रम दो किलो बेल के पत्ते बेल हाँ शंकर जी के पिंडी पर डालते हैं ना वो दो किलो पत्ते हाँ गेंदा मेरी गेंदा के पूरे पंचांग यानी जड़े के टुकड़े तना के टुकड़े डालियों के शाखाओं के टुकड़े पत्ते और फूल पूरा हां पूरा गेंदा पंचांग बोलते हो दो किलो दो किलो जड़ जड़ सहित टुकड़े कर डाली कृष्ण तुलस, जो तुलसी होती है हमारे आंगन में तुलसी के पत्ते डालिया दो किलो टुकड़े करके हमारे आ, आंगन में होती है ना उसके डालिया पत्ते फूल टुकड़े करके डाल दीजिए धतूरा हां दो किलो प्रत्येक दो किलो दत्तुरा के पत्ते दो किलो पूरा पौधा नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं जड़ की कोई आवश्यकता नहीं जड़ की उखाड़े तो दो बात तो होना चाहिए पत्ते और डाइनिया दत्तुरा के पत्ते दो किलो, दो किलो। आम के पत्ते दो किलो आम के पत्ते दो किलो ये आंख होती है आंख वो दूध होता है पत्तों में हां दो किलो आंख के टुकड़े आंख के पत्तों के टुकड़े जिसको मंदार बोलते हैं रुच्चिक बोलते हैं रोई बोलते हैं संस्कृत में दो किलो आंख के पत्ते टुकड़े करके पत्तों में दूध होता है फूलों की माला बजरंगबली के गले में डालते हैं हां मदार भी बोलते हैं मदार है संस्कृत में रुई रुचिक बोलते हैं <millennials> दो किलो हो गए अमृत के पत्ते दो किलो अमृत अनार के पत्ते दो किलो अनार के पत्ते दो किलो कड़वा करेले के पत्ते दो किलो कड़वा करेला हां वो देशी देश वाली कड़वा हां बारीक वो विदेशी नहीं वो लंबे वाला कोई इसमें कुछ भी नहीं दम देशी छोटे वाला कड़वा पत्ते दो किलो जासवंत जासवंत बोलते जासवंत है इधर जासवंत वो ऐसा फूल होता है लाल अलग अलग रंग के हिबिस्कस हिबिस्कस गुड़हल के पत्ते दो किलो राइट गुड़हल के पत्ते दो किलो गुड़हल हाँ वो अलग अलग कलर के होते हैं ना हिबिस्कस फैमिली हाँ, के, केर मालूम है हाँ कनेर के पत्ते दो किलो टुकड़े करके कोई भी चलेगा अर्जुन मालूम है अर्जुन हाँ अर्जुन के पत्ते दो किलो अर्जुन के पत्ते दो किलो हल्दी के पत्ते दो किलो टुकड़े करके हल्दी के पत्ते दो किलो टुकड़े करके अदरक के पत्ते दो किलो टुकड़े करके अदरक एक बहुत ही औषधि वनस्पति है जिसको दक्षिणी भारत में तरोटा या बाकी नाम से बताया जाता है लिगिमनिसी फैमिली की है सब फैमिली पेपरिस जड़ों पर गांठ होती है लेग्युम्स होते हैं और न्योडिक्स होते हैं लंबी फंडी होती है सूखने के बाद पीले दाने होते हैं मेथी जैसे मेथी जैसे उसका बॉटनिकल नाम है कैसिया तोरा हाँ क्या बोलते उसको तोरा ही कहते नहीं ये लोग क्या कहते ओके ओके पवाड़ पवाड़ ठीक है ठीक है वो भी इसमें तीन प्रकार है तीनों औषधि है एक है कैसिया तोरा लंबी फली होती है दूसरा है कैसिया यूटी लाटा और तीसरा है कैशिया ग्रैंडी फ्लोरा तीनों दवा दवायुक्त है और ये बहुत ही औषधि है अगर है तो डालिए लिखे पपीता के पत्ते दो किलो टुकड़े करकर दो किलो दो किलो सभी दो, दो किलो पत्ते पत्ते पवाड़ के पत्ते दो किलो पपीते के पत्ते दो किलो ठीक है कितने हो गए कुल पत्ते कुल पत्ते कितने हो गए संख्या बाईस हां इधर 20 है इधर 22, 21 वाला कौन है देखिए लोकसभा है ट्वेंटी थ्री हो गए इधर तीस हो गए चौबीस वाला कोई है लिखे इनमें से कोई 10 ले झगड़े की बात नहीं इनमें से कोई 10 ले कोई 10 ले पहले पांच महत्वपूर्ण तो पहले दस महत्वपूर्ण तो यानी जो पहले नहीं मिलेगा वो आगे का लेना है जो नहीं मिलेगा वो आगे का लेते रहना है मैंने वो सूची बनाई है उसमें जो औषधि दर्प है अल्प उसके टाइप्स कौन से है उसकी क्वांटिटी कौन सी है उसके परिणामकारकता क्या है इस पर मैंने वो सूची बनाई है जो नहीं मिलेगा उसका आगे का लेना है जो नहीं मिलेगा उसका आगे का लेना है हाँ कांग्रेस भी चलेगा बीजेपी भी चलेगा कोई भी चलेगा चलेगा ठीक है अमर हाँ अमरवेल अमर नहीं चलेगा ठीक है क्या क्या किया हमने दो सौ लीटर पानी लिया उसमें गोमूत्र कितना डाला बीस लीटर दो किलो क्या डाला गोबर डाला बाद में क्या डाला द, किलो हा तीस दस प्रकार की पत्तियां डाल दी हाँ हो ना बीस किलो हो गई ना डाल दी हा अब उसमें पांच सौ ग्राम हल्दी की पाउडर डालिए पांच सौ ग्राम हल्दी की पाउडर आधा किलो अदरक की चटनी डालिए वो हिंग होता है हिंग गढ़े का हाँ वो गढ़े का पाउडर नहीं गढ़े का आता अच्छा होता है दस ग्राम गढ़े का हिंग का पाउडर हां एक किलो तंबाकू पाउडर एक किलो हरे मिर्च की चटनी और आधा किलो देसी लहसुन की चटनी अगर मिर्च नहीं लेना है तो क्या लोंगे हा? नीच नहीं लेना तो क्या लगे उसका विकल्प क्या होगा हो अपनी पत्नी की तीखी तीखी गालिया कटाक्ष भी चल सकते ठीक है अब उसको लकड़ी से घोल दीजिए सब को बिल्कुल ताकत से लकड़ी से ठीक से घोल दीजिए ताकि सारा उस पानी में घुल जाए डूब जाए एक हो वो पत्ते थोड़े ऊपर ऊपर आने लगेंगे थोड़ा उसको दबाना है तो दीवार पानी लग गया कि हो गया, फिर तब तो छोड़ देना है उसको हो गया, बोरी से ढके और छाया में तीस से लेकर चालीस दिन रखे कितने दिन रखना है सूरज की रोशनी नहीं गिरनी चाहिए और बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए दिन में दो बार एक मिनट उसको घोलना है ताकि उस साथ एक साथ मिल जाए कम से कम तीस दिन रखना है ग्यारह दशा कितनी चालीस दिन हाँ बाद में बाद में तीस दिन के बाद या चालीस दिन के बाद उसको कपड़े से छान ले और वो पोतली निचोड़े अच्छी तरह से छानने के लिए कपड़े में लेते हैं ना तो उसको निचोड़े बाद में अंत में ताकि उसका अर्क उसमें मिल जाए हो गया बाद में भंडारण करें छह महीने तक उसका बहुत बढ़िया उपयोग ले सकते हैं ये सभी रस चूसने वाले इली बाहर की अंदर की सारी ऑल इन वन 200 लीटर पानी 6 लीटर दस पर 6 लीटर दस परी 200 लीटर पानी पिक है। कौन सा ये 20 में से कोई भी नहीं होती हां लिखिए लिखिए एक वाक्य लिखिए अगर औषधि वनस्पति इनमें से कोई वनस्पति मिलती नहीं अगर जहां भी हो पहाड़ी हो या तराई में अगर इनमें से कोई औषधि वनस्पति मिलती नहीं तो उस क्षेत्र में ये वनस्पति को गाय बकरी खाती नहीं बहुत कड़ीवी है उसका उपयोग करना है उसका उपयोग करना है और आपके गांव के जो चरवाहे होते हैं उसको मालूम होता है होता है ना चरवाहे को मालूम होता है उसका आप उसकी सलाह ले हां हा, कांग्रेस का का है, है, कांग्रेस हार भी चली गई ना चलेगी से चलेगा ये अभी तक कांग्रेस वालों ने इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया ये घास का नाम कांग्रेस रख दिया आपने ये कांग्रेस वाले कोर्ट में क्यों नहीं गए अभी तक पेटेंट करा लिया ठीक है अरे थिप्स मालूम है थिप्स बहुत नुकसान करता है फलों का आकार बिगाड़ देता है रस चुसता है फलों में से मालूम है इसको फूल कीड़े कहते हैं बहुत खतरनाक है सब्जियों में बहुत नुकसान करता है लिखे के लिए सब्जियों का नुकसान करने वाले थिप्स किट का प्रबंधन थिप्स मालूम नहीं कम वाला है दो लीटर पानी 3 लीटर ब्रह्मास्त्र तीन लीटर अग्निअस्त्र 200 लीटर पानी तीन लीटर अग्निअस्त्र तीन लीटर ब्रह्मास्त्र मिलाकर मार देना है नाशक दवाएं फंगिसाइट्स तो बाद में बताएंगे पहले ये बताइए नाशी दवाएं नंबर एक दवा नंबर एक दो, दो सौ लीटर पानी प्रत्येक प्रत्येकड़ 20 लीटर जीवामृत जीवामृत भी बहुत बढ़िया फबदनाशी दवा है 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत जीवामृत भी नंबर एक फंगीस है नंबर दो 200 लीटर पानी पांच लीटर खट्टा मट्ठा हाँ तीन दिन पुराने पुराना होगा तीन।, तीन दो हो गए ये हमारे जंगल में गाय चरने के लिए जाती है जाती है ना तो गोबर डालती है वो सूखता है तो वो सूखे गोबर क्या बोलते हैं आप कंडी कंडी लिखिए पांच किलो जंगल की कंडी इकट्ठा करिए जंगल की इसके लिए कि वो बत्तीस प्रकार की वनस्पतियां खाती हैं जंगल में गाय सारे औषधीय अर्क उसमें आते हैं पांच किलो सूखे हुए कंडी उसको बारीक करें पाउडर बनाइए एक कपड़े में उसकी पोतली बांधिए उसको एक रस्सी बांधे और एक लकड़ी को बीच में रस्सी बांध दे ताकि वो दो 200 लीटर पानी में बीच में क्या हो लटकती, लटकती रहेंगी उसको फांसी देना है बीच में बीच में रस्सी बांधकर लकड़ी के बीच में इस तरह बांधे कि वो बीच में क्या करे लटकती रहे पानी में 200 सौ लीटर पानी के बीच में लटकती रहे हां डुबकी लगाना है उसके साथ 48 घंटे रखे अड़तालीस घंटे में उसका अर्क उसमें आ जाएगा बाद में अड़तालीस घंटे के बाद वो पोतली को बाहर निकाले और निचोड़े इसको निचोड़ना है उसका अर्क पानी में और डुबोना है और निचोड़ना है तीन बार करना है पानी में और डुबोना है तुरंत बाहर निकालकर निचोड़ना है इस तरह की प्रक्रिया तीन बार करना है ठीक है बाद में उसको लकड़ी से घोलिए कपड़े से छान लीजिए लकड़ी से घोलिए कपड़े से छान लीजिए और 48 घंटे के अंदर उसको छिड़क दीजिए फबुंदनाशी दवा नंबर चार आ, दो लीटर पानी ले एक कटोरी में उसमें 200 ग्राम सोंठ डाले सोंठ पाउडर क्या बोलते हैं आप हां 200 ग्राम सौंठ पाउडर डाले उसको घोलिए ठीक से घुलता नहीं थोड़ा घोलते रहना है थोड़ा भूल जाएगा बाद में ढक्कन रखे उबालिए इतना उबालिए कि आधा बचा कर रहे बाद में नीचे उतारकर ठंडा होने दीजिए दूसरी एक कटोरी ले उसमें दो लीटर दूध ले हाँ चलेगा गाय का चलेगा भैंस का चलेगा लेकिन उसका बिल्कुल नहीं चलेगा उसमें ढक्कन धके मंदाग्नि पर एक उबाल आने दे हा मंदा आंच पर एक उबाली आने दे एक उबाली आने के पश्चात नीचे उतारे ठंडा होने दे एक उबाली आने के बाद नीचे उतारे ठंडा होने से ठंडा होने के बाद एक चमचा ले चम्मच ले ऊपर की मलाई निकालकर तुरंत खा डाले 200 सौ लीटर पानी ले उसमें वो अर्क डाले सौंड का ये मलाई निकाला हुआ दूध डाले मलाई विरित दूध क्रीमलेस मिल्क दो हाँ, 200 लीटर पानी में वो स्वर्ण कालकर का भी डालना है और एक क्रीमलेस मलाई विधित दूध है वो भी डालना है लकड़ी से घोलिए ठीक से <coughs> <coughs> और 48 घंटे के अंदर इसका उपयोग करना है छिड़काव करना है लिखिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कब करना है दिन फसल निरीक्षण के दरमियान हाँ दैनिक माई रूटीन बोल रहे, सही है फसल निरीक्षण के दरमियान गिर दिन पत्तों पर कीटों के अंडे दिखाई देंगे या छोटे छोटे कीट दिखाई देंगे तुरंत दवा छिड़कना है अगर अंडे एवं कीट नहीं दिखाई देते तो छिड़कने की आवश्यकता नहीं है उसी तरह पत्तों पर जिस दिन पत्तों के पर या किनारे छोटा सा लाल पीला अथवा काला धब्बाई दिखाई देगा समझे बीमारी ने आक्रमण कर दिया तुरंत तुरंत दवा छिड़के अगर नहीं हो तो छिड़पने की आवश्यकता नहीं सुबह में आ गया अभी आपके जो फल पेड़ है है ना फल पेड़ के तना को क्या लगाते हैं आप चूना लगाते हैं और क्या लगाते हैं बोर्डो पेस्ट लगाते हैं लगाते हैं ना कौन कौन लगाता है बोर्डो पेस्ट नहीं लगाते कोई नहीं लगाते ना हाँ? हाँ वो गेरू लगाते हैं लगाते हैं तो अभी कुछ नहीं लगाना है मैं एक दवा बताता हूं वो लगाना है लिखिए नीम मलहम मलम को क्या कहते हैं नीम मलहाम नीम पेस्ट लिखिए 50 लीटर पानी लीजिए उसमें 20 लीटर गोमूत्र डालिए 20 किलो देसी गाय का ताजा गोबर लकड़ी से ठीक से घोलिए ताकि एक रूप हो 48 घंटे छाया में रखें, दिन में दो बार सुबह शाम घोले एक मिनट के लिए उस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए और बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए और 48 घंटे के बाद उसको साल में चार बार लगाना है तनापत चार बार उसको क्या करना है लगाना है और इसमें नीम डालना है सॉरी उसमें 10 किलो नीम की चटनी डालना है सॉरी 10 किलो नीम की चटनी डालना है वो भूल गया था मैं वही गोबर डाल दिया गोमूत्र डाल दिया नीम की चटनी डाल देना है 10 किलो नीम के टनिया की चटनी अगर नहीं है तो 10 किलो नींबूली पाउडर निम्बुली पाउडर भी डाल सकते हैं और उसको घोलना है 48 घंटे रखना है दिन में दो बार उसको एक मिनट में घोलना है और अड़तालीस घंटे बाद साल में कितने बार लगाना है चार बार लिखिए पहली बार प्रयोग करने के एक तक नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो तो सूख जाता है हाँ बनाना सात दिन तक ठीक है सूख जाता है लिखे पहली बार लगाना है कृतिका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र हां कृतिका मई मैं महीने का पहला हफ्ता दूसरी बार हस्त नक्षत्र हत्ती नक्षत्र क्या बोलते आप हतिया नक्षत्र हतिया नक्षत्र सितंबर का आखिरी हफ्ता अक्टूबर का पहला हफ्ता तीसरी बार सूरज के उत्तरायण में उत्तरायण पथ में होने वाला प्रवेश काल सूरस के उत्तरायन, उत्तरायन, उत्तरायन मार्ग भ्रमण काल का प्रवेश काल लिखे 21 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी संक्रांति और चौथी बार फागुन पूर्णिमा से लेकर नया साल तक नए साल को क्या कहते हैं? आप हाँ नया साल फागुन पूर्णिमा माने होली से लेकर आगे पंद्रह दिन होली से लेकर पंद्रह दिन क्या बोलते हैं होली से लेकर पंद्रह दिन हाँ क्योंकि ठंड अभी कमी होती है दिन का तापमान बहुत बढ़ता है आर्द्रता बहुत बढ़ती है नमी और फंगस आने की शम, संभावना रहती है उस समय ठीक है ये चार बार लगाइए बहुत ही बढ़िया काम होगा नहीं तो क्या होता है कि तना की जो छाले वो फूट जाती है ना तो उसमें से वो फंगस घुसते हैं जो बीमारी पैदा करते ये लगाने से बिल्कुल स्मूथ होगी छाल कैसी होगी बिल्कुल स्मूथ कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा जहां तक आप कहा जाता है डालिया जब तक फुटी के तब तक, तक लगा देना है जहां तक डालिया फूटके ना वहां तक लगा देना तो बहुत ही अच्छा सुरक्षा होती है ठीक है अब लिखे टॉनिक और टॉनिक को क्या कहते हैं शक्तिवर्धक दवा हा सप्त धान्यांकुर अर्क सप्त माने सात अर्क धान्य माने अनाज अर्क माने अंकुर माने अंकुर अंकुर माने अंकुर अनुष्का क्या है अर्क सप्त धान्यांकुर बहुत ही बढ़िया दवा है बहुत ही बढ़िया दवा देखिये एक छोटी कटोरी में 100 ग्राम तिल के दाने ले सीशम तिल काले सबसे औषधि होते हैं नहीं मिले तो मध्यम लाल नहीं तो सफेद जो भी मिलेंगे वो उसमें इतना पानी डालें कि पानी में भिगोए और घर के अंदर रख दें। दूसरे दिन सुबह एक थोड़ी बड़ी कटोरी ले उसमें 100 ग्राम मूंग के दाने डालें 100, 100 ग्राम मूंग के बीज 100 ग्राम उड़द के बीज उसमें डालना है 100 ग्राम मूंग 100 ग्राम उड़द 100 ग्राम लोबिया कापी लोबिया के दाने लोबिया बरबट्टी क्या बोलते हैं आप बरबटी बोलते हैं ना बरबट्टी के दाने मोठ बीन मालूम है मटकी मोठ मोठ है मुठ सुबहम नाश्ता के लिए पकाकर खाते हैं मुठ नहीं है, तो है ना है। हाँ लिया सौ ग्रह मोट के दाने बीन बोलते हैं उसको इंग्लिश में मटकी बोलते मराठी में मोट हॉसग्रह को क्या बोलते हस हॉसग्रह माफला, माफला मुझे, मुझे मालूम नहीं नहीं देखिए मोठ नहीं मिलती तो अपने ये दाल बनाते हैं मसूर के दाने मसूर के दाने दाल नहीं मसूर अखे दाने सौ ग्राम मसूर के बीज बीज मसूर के बीज सौ ग्राम गोदूम सौ ग्राम गोदूम के दाने हाँ कनक गेहूं पुरातन नाम गोदूमी है ये आपने रख दिया गेहूं कनक गेहूं का प्राचीन नाम गोदो था ठीक है और सौ ग्राम चना के दाने देशी चना है तो बहुत अच्छा कटोरा बड़ी कटोरी है इसका मतलब है हाँ कितने हो गए ये नहीं ये कितने हो गए बड़े कटोरी में छे अब मिला दीजिए हाथों से हाथों से मिला दीजिए और उसमें इतना पान डाले कि पानी में भिगोए, उसमें इतना पान डालना है कि पानी में भीग जाए हो okay? गया अंदर रख दे दूसरे दिन पानी से निकाले हां दूसरे दिन जब पानी में डाले ना सात छह प्रकार के पानी में डाले ना उसको रख दिया दूसरे दिन सभी सात प्रकार पानी से निकाल ले गीले कपड़े में बांधकर उसको रख दे टांग दे अंकुरण के लिए गिले कपड़े में उसको बांधकर टांग दे ताकि उसके जो अंकुर बाहर निकले स्प्लॉटिंग बाहर आए क्या किया हमने पहले पानी में डाल दिया ना सात प्रकार के बाद में क्या किया पानी में से निकाल दे पोतली में गिले बांध दिए बाद में जब एक सेंटीमीटर अंकुर बाहर निकलेगा जब एक सेंटीमीटर के दरमियान लंबाई के अंकुर बाहर निकलेंगे तो उन सातों की चटनी बनाइए सिलबट्टे पर मिक्सर नहीं चलेगा ग्राइंडर नहीं चलेगा हो तो आने दो तीन लगेंगे ओ टेंपरेचर बंदी पड़ रहा है हवा का तापमान कितना है आद्रता कितनी हवा में ठंड कितना है गर्मी कितनी है एक सप्ताह भी लगेगा चार दिन भी लगेगे वो दैनंदिन वायुमंडल का दिमाग क्या है हाँ बाद में चटनी बन गई जिस पानी में भिगोए थे पानी मत फेंके जिस पानी में दाने भिगोए थे वो पानी मत फेंके बहुत महत्वपूर्ण पानी है बाद में 200 लीटर पानी लीजिए उसमें वो चटनी घोल दे वो डूबे और पानी भी डाल दे दाने जिसमें डूबे होते वो पानी में डाल वो भी डाल दे हाँ वो रखना है बहुत महत्वपूर्ण पानी है और 10 लीटर गोमूत्रा भी डाल दे लकड़ी से ठीक से घोलिए ताकि पूरा घुल जाए कपड़े से छान ले 48 घंटे के अंदर छिलटना है ज्यादा देर नहीं 48 घंटे के बाद नहीं रख सकते उसको लिखिए कब डालना है कब छिड़कना है फसल के दाने फसल के ऊपर जो दाने आएंगे ना दाने दुग्ध अवस्था में, है, उत, उस फल फल में है उस समय फल फलिया बाल्य अवस्था में होते हैं उस समय अगर फूलों की खेती है तो कली अवस्था में हरी सब्जी आए तो कटाई के पांच दिन पहले छेड़ देना है ठीक है ना बहुत ही चमक आएगी फलों पर फलियों दानो पर दानों पर भंडारण क्षमता बढ़ेगी स्वाद आएगा और दाने का भार भी बढ़ेगा आकार बड़ा फल का आकार बढ़िया हो जाएगा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा अंदर से तो इस तरह ये आपने सुना